ृद स्मृति पुराणारुणालय नमा शंकरम शंकर शंकरम शंकरम शंकरम ज के जय ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद ब्रह्मसूत्र के अंतिम पाद में दूसरा अधिकरण अविभागाधिकरण विभाग ने दृष्टवा इसमें ब्रह्मविद भवति ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति ये जो वाक्य है इसमें स्वरूप से प्राप्ति स्वरूप में स्थिति बताई गई है किंतु जो प्राप्त करता है प्राप्त करने वाला और जिसको प्राप्त करता है दोनों का भेद सामान्य व्यवहार में सिद्ध है और उस भेद को माने बिना कर्ता कर्म का संयोग नहीं हो सकता है इसलिए ब्रह्मवेत्ता जो स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करेगा कुछ ना कुछ वहां भेद तो रहेगा ऐसा मानना चाहिए इसके लिए पूर्वादि ने कहा कि ब्रह्मतावता मात्र की प्राप्ति होगी ब्रह्मतावन मात्र की प्राप्ति ये उतना हमें विशेष करना पड़ेगा कि पूर्व अवस्था से उत्तरावस्था में कुछ भेद माने बिना उत्तरावस्था को स्वीकारा नहीं जा सकता पूर्व में ऐसा नहीं था बाद में वैसा हो गया इतने अंश में तो भेद कहना ही होगा इसलिए इस प्रकार का भेद मान्य होना चाहिए ये पूर्वादी ने कहा था सिंधु सिद्धांत में कहा कि जहां भी भेद कहा गया है किसी भी प्रकार की प्राप्ति की बात है उन सब को हम सगुण विद्या फल के रूप में चिन्हित करेंगे और बाकी जो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य इत्यादि में स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य आदि जो क्रिया है क्रियापद है उसका अर्थ होता है प्राप्यते प्राप्त होता है ऐसा तो ऐसा जो पद प्रयोग किया है वहां कुछ भेद करना चाहिए ऐसा लगता है तो उन पद प्रयोगों को गौण मानना चाहिए वो समझाने के लिए है ऐसा मानना चाहिए क्योंकि पद प्रयोग के बिना वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता और हमारे यहां मुख्य रूप से तीन कोटि के पद मिलते हैं एक तो संज्ञा रूप में होता है दूसरे विशेषण रूप में और तीसरे जो है आ, क्रिया के रूप में अथवा दो माने संज्ञा और क्रिया इतने पद होते हैं उसमें कुछ अव्यय आदि भी आते हैं सब उसमें आता है तो इन पदों को प्रयोग करके ही वाक्य की रचना हो सकती है कि वाक रूप में कुछ संवाद करना होगा तो पद का प्रयोग आवश्यक है पद प्रयोग होने पर पद की अपनी सीमा है और उतना ही वो कर सकते इसलिए यहां इस प्रकार की बातें आती है वो हम स्वीकारते हैं किंतु उसका अर्थ दूसरा करना चाहिए ये कहा था अब पूर्वादि का ये संशय था न्याय संग्रह में तादात्म्यम तत्वज्ञान विषय तावन मात्रदा फलमिदी कि तादात्म्य को मान करके ब्रह्मतावदा मात्र को कह सकता है ये तादात्म्य तत्व ज्ञान विषय के जो तादात्म्य जहां शब्द प्रवृत्ति समाप्त होने के बाद में स्वरूप की प्राप्ति हो गई है और वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति जिसको हम कहेंगे ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वरूप की प्राप्ति तो तत्व भी वहां समाप्त हो गया लेकिन तत्वज्ञान का विषय वहां रह गया ये विषय को लेकर के तादात्म्य का चिंतन कर सकता है उसको ब्रह्मतावता मात्र कह सकते हैं जैसे कोई भी ज्ञान का एक विषय होता है विषय के बिना ज्ञान नहीं होता जैसे घट ज्ञान है घट विषय होता।, होता है पट ज्ञान है पट विषय होता है मनुष्य ज्ञान मनुष्य विषय होता है ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान हो तो ब्रह्म विषय होगा ब्रह्म विषय ब्रह्म को विषय बनाए बिना यानी ब्रह्म को लिए बिना वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता तो यह ब्रह्मज्ञान ब्रह्म को विषय करता है और उस विषय को बाद में प्राप्त करता है इसलिए तत्वज्ञान का विषय ब्रह्म है तो उसको प्राप्त करेगा तो वह जो प्राप्त करेगा यानी विषयत्व को छोड़ करके जो स्वरूप में प्राप्त करेगा उतने को हम त्म्य कहेंगे या उसी का संबंध मात्र कहेंगे तावन मात्र संबंध तो पूछते हैं ये ठीक है लेकिन किम तत्ताम्य नामा पहले सिद्धांजी ने कहा था ये हमारे ब्रह्म तावन मात्रता की जो बात पूर्वादि ने उठाया उसको लेकर के कहते हैं कि साध्य और साधन का भेद हम उस स्थिति में नहीं मानते पूर्व स्थिति में साध्य रहा है साधन जब चल रहा है तो साध्य मानना पड़ेगा लेकिन उस स्थिति में जाकर के साध्यता भी समाप्त हो जाती है तो तत्वज्ञान के साध्यता भी नहीं है तो फिर आप यहां यह तादात्म्य जो शब्द प्रयोग किया तादात्म्य का अर्थ होता है तदात्मन भाव तादात्म्य तो ये तद आत्मा होने का जो भाव है जो जिसका स्वरूप हो उसके साथ एक हो जाए जिसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो एक हो जाए एक तादात्म्य को प्राप्त हो जाए तो एक में और एक होने के बाद तो अनेक प्रकार से होता है एक तो दूर में रहता है फिर बाद में मिल जाता है एक हो जाता है दो अलग अलग तत्वों का परस्पर संबंध होता है एक होता है और काल को लेकर के पूर्व काल और उत्तर काल में भेद मान करके भी एक होता है ऐसे अवस्था को लेकर के भी एक होता है जैसा बाल्यादि अवस्थाओं में और यौवनादि अवस्थाओं में भेद है तब भी वो व्यक्ति एक है तो ये एक मानना का अलग अलग विधान है मतलब अलग अलग प्रकार से मान सकते हैं तो ये तादात्म्य कहने पर पहले तदात्म भाव नहीं था अब तदात्म भाव हो गया है ये भी अर्थ हो सकता अर्थात ब्रह्मात्म भाव पहले नहीं था अब ब्रह्मात्म भाव हो गया तो क्या अर्थ निकालना चाहते हैं तो पूर्वादि को पूछा कि तादात्म्य नाम किम क्या तादात्म्य का क्या अर्थ निकालना चाहते हैं तो कहा कि भेद तावन मात्रता विरोध ये भेद तवनता का विरोध को ही हम तादात्मिकम्य का बिल्कुल तो भेद है नहीं जो जैसा है वैसा ही रहे और भेद का निवारण हो तरही तब तो तादात्म्य तत्वन निवर्त चेत ज्ञान से स्विषय ज्ञान निवर्त्य च मिथ्यात्म ज्ञान से स्विषय बाध द्वार स्वेन बाध्यत्व चीज सुनिरूपित वेदांत प्राण्यम भेद तावन मात्रता का विरोध को यदि तादात्म्य मानते मान किसी भी प्रकार का कोई भेद का गंध भी नहीं कोई आशंका ही नहीं तो उसी को हम तादात्म्य मानेंगे अर्थात कहने के लिए तादात्म्य शब्द प्रयोग करते हैं वहां वस्तु से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ऐसा है। ये ये तादात्म्य है तो ऐसा होगा तो क्या होगा तब तो तरही ऐसा यदि आप मानते हैं तो तादात्म्य तत्वज्ञा निवर्त दे चेत यदि वो जो तादात्म्य है यानी भेद तावन मात्रता को तत्वज्ञान के निवृत्ति मानेंगे उससे निवर्त मानेंगे तब तो क्या होगा कि ज्ञान से ज्ञान तो अपने ही विषय को निवर्तित करेगा यह अर्थ आ जाए अब ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मज्ञान का विषय था ब्रह्म अब वहां जाकर के ब्रह्मज्ञान भी नहीं रहा विषय भी नहीं रहा बोलेंगे तो ब्रह्म अपने ही विषय को निवर्तित करता है ऐसे हो जाएगा कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं करता अब घट ज्ञान घट को निवर्तित नहीं करता है घड़ का अस्तित्व का ज्ञान कराता है इसीलिए ज्ञान से स्विषय निवर्तकत्व होगा जो जो ज्ञान होगा वो स्वविषय निवर्तक होगा ऐसा हो जाता है और ज्ञान निवर्त्य से वद मिथ्यात्व और ज्ञान के द्वारा जो निवर्त होता है ये तो आप जानते हैं कि ज्ञान के द्वारा जो जो निवर्त होता है वह मिथ्या होते हैं क्योंकि अज्ञान के समानुमिथ्या होती यदि ज्ञान अपने विषय को निवर्तित करेगा जैसा कल कहा था कि ब्रह्मज्ञान जो है ब्रह्मज्ञान वहां जाकर के ब्रह्मज्ञान के रूप में नहीं रहेगा ये तो है लेकिन ब्रह्मज्ञान का जो विषय है ब्रह्म अब उसका क्या हो तो उसको निवृत्त करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि ब्रह्मज्ञान को रखकर के हम ब्रह्म को मानेंगे तो फिर वहां ये जैसा बोला तो थोड़ा भेद हो जाता है ब्रह्म भी है और ब्रह्मज्ञान एक साधन है और ब्रह्म साध्य है और साधन साध्य का संबंध है ब्रह्मज्ञान जो है माध्यम है और उसका विषय है आदि आदि कुछ भी संबंध बोल सकते कल्पना कर सकते किंतु ज्ञान को स्वविषय निवर्तक मानने पर ऐसे स्थिति में ज्ञान निवर्त्य जैसा मिथ्यात्व तो होता है मिथ्यात्व की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ऐसा जैसा अज्ञान को ज्ञान निवृत्त करता है ज्ञान निवृत्त्यत्व तो मिथ्यात्व तो ये लक्षण किया है हमारे वेदांत ने मिथ्या का लक्षण एक ये भी किया ज्ञान के, के द्वारा निवृत्त होता जो ज्ञान के द्वारा निवृत्त होगा मिथ्या तो ऐसा हो जाएगा अब क्या है ब्रह्मज्ञान क्या किया ब्रह्मज्ञान ने निवर्त कर दिया किसको वो ब्रह्म को ही निवर्त कर दिया ऐसा हो जाएगा स्विषय निवर्तकत्व यदि मानेंगे तो ऐसा मानें तो हो जाता तो ये तो नहीं हो सकता तो ज्ञान निवर्तानव मिथ्यात्व अब ज्ञान से स्विषय बाध द्वारेण स्वेनव और फिर क्या आपत्ति आ जाएगी ज्ञान अपने विषय को बाध करके ज्ञान का जो अपने विषय है जैसे ब्रह्मज्ञान है घट ज्ञान इत्यादि कोई भी ज्ञान ज्ञान स्व विषय को ही बाध करके उसके द्वारा स्वयन वाध्यत्व वा तो सिद्ध करेगा अर्थात ज्ञान यदि ज्ञान का विषय को निवारण करेगा तो ज्ञान फिर कहां रहेगा तो फिर ज्ञान का अस्तित्व तो चला जाएगा वो ज्ञान तो विषय को लेकर के ज्ञान है जो विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं होता है जहां जहां ज्ञान होगा वहां विषय होगा को कोई ना कोई विषय रहेगा वो वो विषय का साकार है कि निराकार है ये बात अलग है लेकिन विषय जरूर होगा विषय के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है अब वो ज्ञान अपने विषय को निवर्तित कर दिया अर्थात क्या हुआ कि ज्ञान ही स्वयं अपने आप बाधित हो गया तो अब ब्रह्मज्ञान ब्रह्म विषय निवर्तक हो करके विषय रूपेण ब्रह्म को निवर्त करके फिर वो स्वयं ज्ञान भी निवर्त हो जाएगा अब वो नहीं रहेगा क्यों विषय निवर्त हो गया तो ज्ञान कैसे रहता ऐसे स्थिति आ जाएगी इसलिए कहा ज्ञान से स्विषय ज्ञान तो अपने विषय को यदि बाध करेगा तो उसके द्वारा स्वयन बाध्यत्व से आदिती तो स्वयन बाध्यत्व हो जाएगा इसीलिए सुनिरूपितम भवदा वेदांत प्रामाण्यम इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से वेदांत के प्रामाण्य को ऐसा निरूपण कर रहे हैं कि कुछ भी उसमें पकड़ में नहीं आए इस प्रकार से निरूपण होगा फिर सुनिरूपित ये अच्छे अच्छा, अच्छा निरूपण है तो इससे क्या है कि वो न ब्रह्म ज्ञान रहेगा न ब्रह्म रहेगा कुछ भी नहीं ऐसा ऐसा होगा ब्रह्म अस्तित्व में नहीं रहेगा नहीं ज्ञान के रूप में यह प्राप्ति के रूप में नहीं रहेगा एक का पहले वाला पक्ष में कहा पहले वाला तादात्म्य को एक प्रकार से भेद दावन मात्रता का विरोध मान करके तादात्म्य को मान करके यह अर्थ किया था अब दूसरे पक्ष लेते हैं अधन निवर्तद तादात्म्य ये तादात्म्य निवर्तित नहीं होता है तादात्म्य रहेगा ऐसा मानेंगे तो कथम तरही तस्मिन तावन मात्र मात्रता विरोधिनी सती तावन मात्रता आपत्ति ही किमच तावन मात्र शब्देन यदि ब्रह्म जीवो अभिदियते ये आगे कहा यदि वो तादात में निवर्तित नहीं होता न निवर्तते दे तादात में तादाद में निवर्तित तादाद में रहेगा जो जाकर के ब्रह्म को माना है जाना है जानने के बाद उसके साथ तादात्म्य बना रहेगा ठीक है तो अभी क्या है जो जानने के लिए गया वो और वो ब्रह्म एक हो गया ज्ञान के रूप में एक हो गया तादात्म्य हो गया तादात्म्य तदात्मा बन गया एक हो गया तो तादात्मिक निवृत्ति नहीं होती है तब तो तब तो कथम तर ही उसी को रखकर के तस्मिन तावन मात्र मात्रदा विरोधी नहीं उसी में उतने को फिर आप अलग क्यों कर रहे हैं अभी ब्रह्म मात्रता क्यों कह रहे हैं जब ब्रह्म ही वहां शेष रह गया तो उसमें ब्रह्ममात्रता कहने की आवश्यकता नहीं अब ये मात्रता का अर्थ क्या है कि जिसका किसी और के साथ संभावित संबंध होगा कल्पना से भी संबंध हो सकता है तो उसी को निवारित करने के लिए मात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। कहीं भी होता है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा सुवर्ण मात्र बोल दिया तो वो सुवर्ण में कुछ और मिलाया नहीं है अर्थ होता है मिलाने की संभावना है लेकिन मिलाया नहीं है उसुद्ध रूप में तो अब जैसा दुग्ध मात्र बोलेंगे दूध मात्र है वो उसमें और कुछ नहीं मिला यही तो अर्थ होता है मात्र बोलने पर उससे अतिरिक्त की संभावना निवारित हो जाती है कुछ भी वहां नहीं रखेंगे ऐसा होगा तो फिर यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी जब तादात में निवर्तित नहीं होता तो तस्मिन तावन मात्रदा विरोधी निशे तावन मात्रदा आपत्ति ये कैसे हो सकती है तो तावन मात्रदा आपत्ति नहीं आएगी इसीलिए वो तादात्म्य को लेकर के स्वरूप समझने से अधिक और कोई विभाग उसमें कर नहीं सकते तादात्म्य हो गया ये भी नहीं कहा जा सकता तादात्म्य हो गया नहीं तादात्म्य स्वरूप पहले से है तादात्म्य संबंध वहां हो करके हो गया ऐसा भी नहीं क्योंकि नया एक आदि एक तादात्म्य संबंध बांधते हैं वो तो तादात संबंध भी नहीं होता है कोई भी संबंध नहीं होगा इसीलिए वहां आकर के जुड़ गया या ब्रह्म के बाद तादात्म्य हो गया आदि कुछ भी वहां नहीं कहना चाहिए अब ये जो तावन मात्र शब्द है ना यदि ब्रह्मा जीवो व अभिधीयत अब ये तावन मात्र शब्द से क्योंकि ब्रह्म तावन मात्र था ऐसा प्रयोग किया पूर्वा ये तावन मात्र शब्द से तादात्म्य विवक्षित हो गया तादात्म्य विवक्षित करके ब्रह्म में उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है इस प्रकार कहना चाहेंगे यदि तावन मात्र शब्द से आप लेते हैं ब्रह्म को अथवा जीव को किसको लेंगे किसी एक को लेना पड़ेगा आप जीव यहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म बना हुआ क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया ऐसा कहना ठीक नहीं होगा वो कहना पड़ेगा जीव ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तब तो तावन मात्रता को ब्रह्म तावन मात्रता को प्राप्त किया ये कहना चाह रहे हैं ना पूर्वाधि तो उसमें आप जो तावन मात्र शब्द का प्रयोग करते तावन मात्र मैंने वही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं जो है वो ही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं तो तद्मात्र है तो तदमात्र जैसा तत्व कहते हैं उससे अतिरिक्त नहीं तो तावन मात्र मैंने उसमें और किसी की संभावना नहीं क्योंकि तत्व में और मिला भी सकता है इसमें तो और नहीं मिलाएंगे आएंगे जैसा तन्मात्रा बोलते हैं तन्मात्रा का भी अर्थ वही होता है और कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता है वो स्वतंत्र रूप से वो स्वयं होगा तो उसको तन्मात्रा कहते वही लगभग अर्थ तावन मात्रता का उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं तो अब यहां जीव को तावन मात्रता संबंध करेंगे अथवा ब्रह्म को लेंगे तो कहते हैं तयोर अनादित्व सिद्धत्वाद अनादि सिद्धत्वाद न ज्ञान साध्यता यह दोनों जो है ना ब्रह्म और जीव ये दोनों अनादि सिद्ध है यह पहले से सिद्ध, सिद्ध है सिद्ध वस्तु है सिद्ध वस्तु होने से इसमें ज्ञान साध्यता नहीं होती ज्ञान के द्वारा सिद्ध करने योग्य ऐसा नहीं होता ज्ञान के द्वारा सिद्ध करके फिर उसमें तावन मात्रदा बताएंगे ये नहीं होगा वो पहले से है पहले से है जैसा है वैसा ही अब पहले से होने पर उसमें और मिला दिया ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये दोनों स्वरूप में नहीं मिलाया जा सकेगा इसलिए अनादि सिद्ध होने से इसमें ज्ञान साधता नहीं आएगी ज्ञान साधता ना आने पर क्या दोष है ब्रह्म ज्ञान का कोई साध्य नहीं है ऐसा हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान का कोई विषय नहीं है साध्य नहीं है ऐसा ब्रह्मज्ञान का कोई प्रयोजन ही नहीं है ऐसा होगा यह भी नहीं हो सकता इसलिए तया अनादि होने के कारण ये ज्ञान साध्यता का अभाव हो जाएगा यदि ब्रह्म और जीव दोनों में से किसी को भी लेते अथ जीव से ब्रह्म अब कहते हैं नहीं ये इसमें ना जीव को लेंगे जीव को लेकर के जीव का ब्रह्मतावन मात्रता प्रतिपादन करना जो हम वेदांत में बोलते रहते हैं जीव को ब्रह्म मात्रता प्रतिपादन करना अब जीव और ब्रह्म को विकल्प करके नहीं अब जो जीव है वो ब्रह्मतावन मात्र हो जाएगा जीव ब्रह्म बन जाएगा ऐसा है वो ऐसा बनाने की बनने की जो क्रिया है या बनने की जो स्थिति है उसी को हम ज्ञान साध्य बोल देंगे जीव बन ब्रह्म बन जाता है ब्रह्म हो जाता है ब्रह्मदावन मात्रदा प्राप्ति जीव की हो जाती है ऐसा आपका तावन मात्रदा शब्द का अर्थ है ये तावन मात्रा शब्द का अर्थ को लेके विचार कर रहे है। हैं ऐसा बोलना आप तात्पर्य रखते हैं बोलते तद भी जीवो ब्रह्म इसमें इसमें यह जो जीव से ब्रह्म दावन मात्रता जब कहेंगे ना उसमें क्या कहना होगा वो भी जीव ब्रह्म ही है क्या ऐसा बोलना होगा जीव ब्रह्म ही है ये बोलना होगा किसका अर्थ है जो ब्रह्म जीव का ब्रह्मदावन दावन मात्रता दा का अर्थ है कि जीव ब्रह्म ही है ठीक है इसमें भी कोई दोष नहीं तो बोलता है तत्र उक्त दोष ऐसा बोलने पर पुनः उक्त दोष आ जाएगा क्योंकि ये जो अनादि सिद्ध जीव का ब्रह्म स्वरूपता है और वो होने के कारण ज्ञान साधना फिर भी नहीं आएंगे जो तो जीव तो पहले से स्वरूप है और आप कहते हैं जब ब्रह्म स्वरूप नहीं है तो उसको ब्रह्म स्वरूप नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही होता है सिद्ध वस्तु का अर्थ तो वही होगा और जो नहीं है उसको बनाना ज्ञान का काम नहीं है ज्ञान तो जो नहीं है उसको नहीं बनाता जो है उसको कुछ बिगाड़ता भी नहीं है और ज्ञान तो जो है उसका केवल पहचान कराता है ज्ञान मात्र दिलाता है तो ज्ञान किसी को नष्ट भी नहीं करता जो नहीं है उसको नष्ट करेंगे ऐसा भी नहीं करेगा ज्ञान और नया कुछ बनाएंगे ऐसा भी नहीं करेगा कोई परिवर्तन करेंगे ऐसा भी नहीं करेगा परिवर्तन भी नहीं करता किसका परिवर्तन कौन सा ज्ञान से किसका परिवर्तन होता है कोई परिवर्तन नहीं होता यह कुछ नहीं करता है ज्ञान क्योंकि ज्ञान कारक नहीं होता है ज्ञापक मात्र कार्य का है कि कुछ बनाता है कुछ बिगाड़ता है कुछ बदलता है कुछ भी करता है तो उसको कार्य कहते ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ज्ञान तो ऐसे में जो ब्रह्म नहीं है ऐसे जीव को ब्रह्म बनाना ज्ञान के साध्य नहीं हो सकता तो यह दोस्तों जैसा आपने पहले कहा वैसा ही रहेगा अध तृतीय किंचित अब कहते हैं यह जीव को ब्रह्म बनाना भी नहीं होता है और जीव और ब्रह्म को दोनों को लगा, लगा करके भी तावन मात्रता नहीं होगी तो हम तीसरे कुछ मान लेंगे और कोई विकल्प मान लेंगे तो तस्या भी कर्मत्व क्षणिकता अब वो जो तीसरा मानेंगे कुछ भी आप मानेंगे उसमें या तो आप कर्म को मान सकते हैं कर्म क्रिया को कोई मान सकते हैं या गुण को मान सकते हैं या अन्य कुछ संस्कार आदि किसी को भी मान सकते हैं जो कोई गुण और कर्म को लेकर के विचार कर सकता है क्योंकि वस्तु को लेकर के इधर विचार कर दिया तो गुण कर्म को लेकर विचार करेंगे कहते हैं कि तस्या भी कर्मत्व ये यदि कर्म हो जाए तो वो भी क्षणिकता आपत्ति उसके क्षणिकता होगी क्योंकि कोई भी कर्म है वो क्षणिक होता है क्षणिकता आ जाएगी वो नित्य नहीं हो पाएगा गुणत्व विज्ञान जन्य संस्कार अनित्यत्व प्रसंग अब जो ये तावन मात्रता कोई गुण होगा समझ ले विशेष गुण आ गया पहले वो ब्रह्म में जीव में नहीं था अब ये तावन मात्रता एक गुण हो गया क्या है वो तावन मात्रता मन वो वैसा ही होना फिर भी उसको एक गुण मान लेगी एक वैसा हो गया एक गुण मान के करने पर गुण होने पर जैसे ही वैशेषिकादि मानते हैं गुण है और ये कर्म भी वैशेषिका आदि मानते तो कर्म मानने पर छन, और गुण मानने पर विज्ञान जन्य संस्कारवध अनित्यत्व प्रसंग का भी अनित्य हो जाएगा क्योंकि गुण जो होता है वो नित्य नहीं होगा विज्ञान जन्य संस्कार जैसा विज्ञान से उत्पन्न संस्कार को एक गुण मानते हैं ऐसा ही ये भी गुण है तो अनित्य हो जाएगा नित्य नहीं हो पाएगा संस्कार कर्मजन्यववाण से विरम्य व्यापारशून्य ज्ञान अन्वय व्यतिरेक विरोध और जैसा वैशेषिक आदि मानते हैं कि संस्कार से ये जो संस्कार होता है ये भी अन्य कार्य के समान ही होते हैं एक कार्य जैसा निर्माण होता है पूर्व अवस्था में नहीं रहता है बाद में निर्मित होता है ऐसे जो कार्य है वो कार्य के समान ही कि संस्कार भी कर्मजन्य होगा और कर्मजन्य तो कहने पर ब्रवाण विरम्य व्यापार शून्य ज्ञान तो व्यापार शून्य ज्ञान से अलग होकर के अन्वय वेदरे का विरोध हो जाएगा कि ये जो कर्म से जो जो बनेगा संस्कार आदि कोई भी बनेगा वो व्यापार लेकर के बनेगा व्यापार के बिना नहीं बनेगा और व्यापार लेकर के बनने पर उसमें अनित्य आदि दोष आता ही है क्योंकि जो जो कृतक होता है वो अनित्य होता है ये तो प्रसिद्ध ही है तो व्यापार शून्य ज्ञान से तो अन्वय वेदरे का विरोध हो जाएगा क्योंकि तो अन्वय विरोध भी नहीं बन पाएगा उसी से कार्य कारण संबंध नहीं होगा न द्रव्य तुम उपादान अंदर अभावात्थ अब कहते हैं कर्म भी नहीं है गुण भी नहीं है वैशेकों के अनुसार अब द्रव्य मान लेंगे द्रव्य मानेंगे तो वो द्रव्य भी नहीं है क्योंकि उपादान अंदर अभावात्थ ये एक द्रव्य होता है ना द्रव्य का अलग एक द्रव्य उपादान होता है एक जैसा घड़ द्रव्य है घड़ द्रव्य का उपादान मृतिका आदि द्रव्य होते हैं कपाल आदि द्रव्य होते हैं तो उससे उसका उसकी उत्पत्ति होती है तो यहां जो है ना ब्रह्म द्रव्य नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई उपादान अंदर नहीं होता द्रव्य द्रव्य के प्रति उपादान होता है ऐसा वैशेषिक मानते हैं तो वो गुण इसमें नहीं होता है ये ब्रह्म का कोई कारण अलग है तो ऐसा है ही नहीं इसलिए ब्रह्मा तावन मात्रता जो कहते हैं ये तो द्रव्य तो नहीं हो सकता न जीव ब्रह्म उपाधानता ब्रह्म उपादान द्रव्या उत्पत्त हो व्रह्माव से असिधि जीव ब्रह्म उपादानता अब जीव ब्रह्म उपादानता मान सकते हैं कि ब्रह्म जो है जीव के उपादान कारण है जीव ब्रह्म का उपादान कारण है कि नहीं है जीव ब्रह्म का उपादान कारण हो सकता है हा नहीं।, नहीं है जीव ब्रह्म उपादानता नहीं है तो ब्रह्म उपादानता मानने पर ब्रह्म उपादान द्रव्य अंदर अभी ब्रह्म से एक अलग द्रव्य की उत्पत्ति हो गई ब्रह्म से अलग एक द्रव्य की उत्पत्ति हो गई ब्रह्म उपादान बनकर के वो द्रव्य उपादान द्रव्य अंदर की उत्पत्ति हो गई उत्पत्ति होने पर क्या है वह ब्रह्म भाव से सिद्धि तब तो ब्रह्म भाव नहीं रहेगा क्योंकि ब्रह्म से अलग एक द्रव्य भी उत्पन्न हो गया वो अलग एक वस्तु उत्पन्न हो गई तो वो उत्पन्न होने के कारण उत्पत्ति को अलग मानेंगे तब ब्रह्म ब्रह्म भाव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अव्यापक हो गया हो व्यापक नहीं हुआ है तो अव्यापक हो गया अलग करके बन गया है तो ये एक अलग द्रव्य बन गया तो ऐसा द्रव्य अव्यापक हो जाएगा जैसे मृतिका द्रव्य से द्रव्य अंदर घर की उत्पत्ति होने पर मृतिका द्रव्य और घर द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव बनता है अर्थात मृतिका द्रव्य सर्वव्यापक नहीं है ऐसा होता व्याप्य भावक भाव से अलग होगा ऐसा फिर यहां भी हो जाएगा ऐसा होने पर ब्रह्म भावता की हानि होगी मतलब सर्वत्र ब्रह्म ही ऐसा नहीं होगा यहां भेद उत्पन्न हो जाएगा इसलिए कार्य भी नहीं मान सकते तस्मा स्वभावतः एव ब्रह्मतावन मात्र सत अविद्या क्लेश हान्या प्रतिभास स्वरूप अवभाो ब्रह्म भाव इति इसलिए यह निर्णय करना पड़ेगा किसी भी प्रकार यहां भेद का चिंतन नहीं हो सकता है भेद वहां जोड़ने के लिए भी नहीं और साधन को लेकर के साध्य बनाने के लिए भी नहीं और तत्वज्ञान के विषय रूप से भी नहीं और तादात्म्य के लिए अलग अलग करके ऐसा तादात्म्य संबंध मानने के लिए भी नहीं ऐसा सब का निराकरण किया ऐसा किसी भी प्रकार वहां संभावना नहीं यद्यपि यह बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्म तल पर यह विचार है कि वहां जाकर के क्या भेद माना जा सकता अब भेद कुछ नहीं हो सकता है तो कौन सा कौन सा भेद नहीं हो सकता है ये बताना चाहते हैं तो पहले तो बाहर का जो विषय विषय भेद इत्यादि तो स्पष्ट है कि अलग अलग विषय है विषयी है जान जानने वाले है, जानता है इत्यादि किंतु तो यहां आकर के ऐसे ऐसे भेद होता है क्योंकि तादात्म्य आदि को तो अभेद ही मानते तादात्म्य संबंध को तो स्वरूप संबंध तादात्म्य संबंध जो मानते हैं वो उसी का स्वरूप ही मानते किंतु तो उसमें भी कुछ संभावना हो सकती है इसीलिए ऐसा तादाद में संबंध को भी एक संबंध नहीं माना जाएगा तस्मात इन सब के कारण ये सब जो विचार किया इसके लिए निर्णय हो गया कि स्वभावत मात्रस्य दावन मात्र कि ब्रह्म का स्वभाव ही स्वरूप से ही रह करके वहां होता है उसमें ब्रह्म ज्ञान से उसमें कोई कार्य नहीं होता जैसा हमने कल बतलाया था कि ये प्रतिपादन करने के लिए हम ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति मानते हैं प्रतिपादन प्रक्रिया के अनुसार मैंने समझाने की दृष्टि से किंतु तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म बनता है ऐसा अर्थ में नहीं है ज्ञान भी वहां समाप्त होता है और ब्रह्म ज्ञान की विषयता भी समाप्त होती है इसलिए वहां जाके लक्षणावृत्ति इत्यादि शब्द का प्रयोग करते तो ब्रह्म ज्ञान अलग से रहेंगे तो तब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं मानी जाती इसीलिए वो सब कुछ नहीं है केवल स्वरूप में स्वभावता एवं ब्रह्मदावत मात्रता को मानना ठीक है तो फिर ये सारी क्रियाएं क्या है बोलते अविद्या निवृत्ति मात्र है सब अविद्या क्लेश आदि हान्य जो कुछ बाहर हो रहा है कि ब्रह्मज्ञान से जो फल हो रहा है वो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर रहा है ब्रह्म ज्ञान से अविद्या आदि की निवृत्ति हो रही जो परिच्छि भाव देहात्म भाव और जीव को परिच्छि रूप से वैयक्तिक रूप से वो नित्य मानता था सत्य मानता था वो सब भाव चला जाता है वही अविद्या निवृत्ति है क्लेशादि की निवृत्ति है और उसी को हम फल मानते हैं फल की दृष्टि से उसी को मानते हैं ब्रह्म की दृष्टि से फल नहीं मानते ना स्वरूप की दृष्टि से फल मानते क्योंकि स्वरूप में अनपायित तो स्वरूप है वो अनपाय कोई स्वरूप जो होगा उसको कभी फल रूप में प्रतिपादन कर नहीं सकता फल कैसे हो सकता पहले से प्राप्त है और पहले से प्राप्त फल को फिर से आप फल बताएंगे तो वह पृष्ठ पेषण होता वो ऐसा नहीं बता सकता इसीलिए अविद्यादि क्लेश हान्या प्रतिभाष स्वरूप अवभास हो सो ब्रह्म उसी अविद्या आदि की निवृत्ति होने पर जिस समान रूप में एक रूप में स्वरूप का अवभास होगा उसी को ब्रह्म भाव कहा जाएगा सबके निवृत्ति ने दिनेदी के द्वारा सबके निवृत्ति होने पर जो अवशिष्ट रहेगा उसको ब्रह्म भाव में कहेंगे वो ही ब्रह्म भाव है ये किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं है नदी जो प्रक्रिया है साधन है उसकी भी प्राप्ति नहीं हो नदी तो हटाया हटाता बनाता नहीं कुछ तो जो निवारण करने की प्रक्रिया जैसे निवृत्ति की है तो निवृत्ति की प्रक्रिया में वहां कुछ भी बनाया नहीं जा सकता बनाने पर वो प्रवृत्ति में आता है निवृत्ति में नहीं होता निवृत्ति में बनाना नहीं होता जो बना हुआ है उसको हटाना होता है परिमार्जन होता है परिमार्जन करके फिर शुद्ध करके जो भी रहेगा रहेगा रहेगा तो रहेगा नहीं रहे तो नहीं रहेगा जब हाँ सब हटाने के बाद कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला यदि मिल गया तो मिला कोई कोई ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता है तो नहीं मिला तो उनको नहीं मिला समझना पड़ेगा लेकिन मिला है तो मिला है तो वही तत्व वहां रहेगा तो इसीलिए यहाँ बनाने की दृष्टि से या ज्ञान से प्राप्ति की दृष्टि से कोई भी दृष्टि से तादात्म्य में और कोई भी संबंध से ब्रह्म का कोई भेद नहीं है अत्यंत अभेद स्वरूप जो भेद की कल्पना नहीं हो सकती है भेद कल्पना से बाहर है उसी को यहां स्वरूप से कहना है कोई प्राप्ति है कहना चाहते हैं ये अधिकरण में सूत्र यह सूत्र है अविभागे दृष्टवा तो वहां अविभाग रूप से आत्मा की प्राप्ति होती विभाग की कल्पना नहीं होती विशेष भाग को विभाग ते न विभागा विभागा, तेना विभागेड़ा तथा दृष्टवा तत्व से आदि वाक्यों में ऐसा ही शास्त्र में प्रतिपादन प्राप्त होता है परम ज्योतिपसंप् स्वेन स्वरूपेण अभिष्प्य दे यहा अब ये जो पूर्वाधिकरण में परम ज्योतिपसंध्य स्वयन रूपेण अभिष्प्य दे परमात्म प्राप्ति की बात कही है यह तो स किं परस्त्म पृथकेवती उदा अविभागे अवतिषत यदि विवक्षाए कि ये वो जो स्वरूप को प्राप्त करता है वो परम ज्योति को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अपने ही रूप में स्थित होता है या अपने में स्वरूप में स्थित होने का अर्थ क्या लेना चाहिए क्या वो परस्मादात्मना पृथकेव भवति? वो परमा, परमात्मा से किंचित भी पृथक होता है अथवा अविभागेन अवतिष्ठन या अविभाग रूप से स्थित होता है स्वयं रूपेण अवृष्ट अपने आप ही रहता है विवक्षाया ऐसी वीक्षा करने पर विचार विशेष जानने की इच्छा करने पर सतत्र परियेदी इत्या अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशा पूर्वादी ने कहा था कि ये तत्र परियेदी में जो तत्र शब्द का प्रयोग किया सह शब्द का प्रयोग किया वह वहां जाकर के उस स्थान में जाकर के परिये थी जो स्त्र प्रत्यय हुआ है यह सप्तमी का अर्थ में हुआ है अधिकरण में तो तत्क होता है उसी में तो उसी में जाकर के मिल जाता यह अधिकरण का प्रयोग किया अधिकरण का प्रयोग करने पर अधिकरण या निर्देश होने पर ज्योतिरूपसंपद्यादिचर और दूसरा ज्योति रूपसंपद्या में कर्त कर्म निर्देश है व्याकरण की दृष्टि से ज्योति को प्राप्त किया ज्योति यहां द्वितीय तव... प्रथम द्वितीय एक वचन और उपसंपद्या यहां लेबंध क्रिया तो वो निबंध क्रिया के लिए तो आप के तो त्वा में लिप आदेश होने पर उसको द्वितियाव्यक्ति चाहिए व्यक्ति के बिना नहीं होता द्वितीय कर्म चाहिए तो यहां कर्मकर्तृ निर्देश है जोधि शब्द और उपसंबद शब्द में कर्म कर्मकर्त का निर्देश है कर्मकर्तृ का निर्देश का बाध कभी भी नहीं होता है वाक्य कोई भी कर्मकर्तृ प्रयोग में आपको कर्मकर्तृ निर्देश तो चाहिए उसके बिना नहीं होगा वाक्य का ज्ञान नहीं होता तो उस जोधी को प्राप्त करता है बोलने के लिए आपको ज्योति भी चाहिए ज्योति को विषय बनाना होगा और प्राप्त करने वाला भी कोई चाहिए प्राप्ति क्रिया भी चाहिए इसके बिना ज्योति रूपसंपत्तिया कह नहीं सकता यहां परम ज्योति रूपसंपत्ति कहा है इसलिए कर्मकर्त निर्देश होने से भेदेन अवस्थान तो वह भेद रूप से अवस्थान करेगा वहां स्थित रहेगा यानी वहां जाकर के प्राप्त करके वहां रहेगा उसमें रहेगा जिसको भी प्राप्त किया उसमें रहेगा वो उसमें क्या है यश्य मदी स्तंभ इस प्रकार जिसकी बुद्धि है जो इस प्रकार मनन करता है इस प्रकार मानता मदि का मतलब यहां मानना है मानता है तो उसको व्यपादन करता है उसी का निराकरण करता है उसको निकाल देना है ऐसा नहीं होगा थोड़ा विवाह भेद नहीं करना है इसलिए कहा अविभक्त परेणात्मना मुक्तो अवतिष्ठते वो अविभक्त रूप से परमात्मा के साथ एक हो करके मुक्त रहता मुक्त हो गया तो परमात्मा के साथ एक हो गया इसलिए मुक्ति के बाद में कोई क्रियाकलाप नहीं होता उसको किसी के साथ संबंध भी नहीं होता श्राद्धा आदि कुछ भी नहीं होता है यदि मुक्त हो गया तो हो गया ऐसा ही हुआ फिर संन्यास लेने के बाद ही वो सब क्रियाएं समाप्त होती है क्योंकि वहां परमात्मा से अलग नहीं रहता अलग उसका अस्तित्व नहीं रहता तो नहीं रहने पर वहां कोई भी क्रिया मन जो क्रियाएं वा शेष क्रियाएं बोलते हैं बाद में करने वाली क्रिया कोई भी क्रिया नहीं रहती उनकी आवश्यकता नहीं रहती और ये तो जीवन मुक्त है जीव जीते जी वो ऐसा हो जाता तो जीते जी अभिभक्त अवस्था को प्राप्त करके एकत्व में रहता है तो फिर वो शरीर रहने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा होगा कुताहा दृष्टा बोलते ऐसे अर्थशास्त्र में बार बार प्रतिपादन किया है तथा तत्व अस्थित अहम ब्रह्मा अस्मी यान्य पश्यती न तो तद द्वितीय अन्य विभक्तम शब्द का प्रयोग आ गया उससे कोई अलग है ही नहीं कोई दूसरा नहीं है जिसको वो देखे जाने कुछ भी करे वो विभक्त कुछ भी नहीं रहता तो अविभक्त अवस्था को प्राप्त करता एवमादी वा वाक्या अविभागे परमात्मा ने दर्शयति तो अविभाग रूप से ही परमात्मा को दिखाता यहां शास्त्र जीव और परमात्मा का कोई विभाग नहीं दिखाता तो पहले तो अज्ञान के कारण विभाग जैसा था अब वो अज्ञान निवृत्त होने के बाद में विभाग का कोई कारण नहीं है तो विभाग है ही नहीं यथा दर्शन फलम युक्तम तत्क्र दुनिया अब जब परमात्मा अविभाग रूप से रहता है तो जैसा उन्होंने जाना वैसा ही उसका फल होना चाहिए दुनिया जो जिसका संकल्प होगा वैसा उसका फल होना चाहिए तो नियम है पहले बताया तो यहां भी इस प्रकार का उनका दर्शन है इस प्रकार का उनका अनुभव होगा तो अविभाग रूप से अनुभव होगा कैसे जैसे कठोपनिषद में कहा यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिकम तादृगेव भवती एवं मुनेर विजानत आत्मा भवदी गौतम गौतम जैसे शुद्ध उदक को शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला दिया जाए तो वो शुद्ध जल ही हो जाता है ये दो उदकम शुद्धे उदक भी शुद्ध है और शुद्धम आसिकतम शुद्ध जल के साथ उसको मिला दें तब वो क्या होगा शुद्ध हो जाएगा वो जिसके साथ मिलाएंगे वो रूप को धारण करता जल को किसी के साथ मिलाएंगे दूध के साथ मिलाएंगे तो दूध का आकार ले, ले उसका स्वभाव और कोई और मधु के साथ मिलाएंगे तो मधु का आकार ले, ले। जिसके साथ मिलाएंगे उसका आकार लेते वही जल जब नीम आ, नीम के पत्ते में आ जाते हैं वो जल अपने आप खड़ुआ हो जाता है। और जब नींबू के पेड़ में आ जाते हैं वही जल और खट्टा हो जाता है। ऐसे गन्ने में जाते हो तो मीठा हो जाता तो जान जाएगा उसका वो आकार ले ले अब क्या है यहां शुद्ध में मिला दिया है शुद्ध में मिला दिया तो शुद्धि होगा दोनों शुद्ध दोनों शुद्ध शुद्ध मिलकर के शुद्धि होगा ऐसा होता है यहाँ जो पूर्ण मधा पूर्णन जैसा बोलते तो पूर्ण और पूर्ण को मिलाएंगे दो जीरो मिलाएंगे तो फिर वो जीरो ही निकलेगा और कुछ निकलेगा ऐसा यहाँ होगा तो यहां कोई विभाग नहीं दिखाया विभाग तब है कि इस एक शुद्ध को अशुद्ध के साथ मिला दिया जाए तो विभाग होगा अशुद्ध मन उसका स्वभाव से अलग कल आपने बताया शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या ये शुद्धाशितु का ऐसा समझना है अपने स्वभाव से अलग है को अब जैसे जो निम्बक वृक्ष है नींबू निम का, का जो पेड़ है उसमें जो रस है वो जल के जो स्वभाव रस से भिन्न है उसमें अलग गुण है गुण और मिलाया है इसके कारण ये भी जाकर के वो बन जाता है तब तो वह शुद्ध नहीं है वो तो नींबू का जल बन जाता है तब यहां तो अपने ही रूप में जल अपने ही शुद्ध रूप में रहता है किसी तत्व के साथ संपर्क नहीं किया तब तो उदगम, शुद्धे, आ ये ये उदकम बहुत बड़ा एक प्रमाण है यथाउद भवती फिर वहां भेद करने के लिए कोई कारण नहीं, नहीं कोई निमित्त नहीं है कोई वहां संकेत ही नहीं मिलता आप कैसे उसको आप भेद कर सकते वहां भेद हो जाता अभेद होने पर ऐसे ही हे गौतम एवं विजानतः आत्मा भवति मुने है इस प्रकार जानने वाले जो विद्वान है उसकी भी आत्मा ऐसे हो जाती है जैसा शुद्ध में मिलाया हुआ शुद्ध होता है उसके सामने कोई भेद कुछ भी नहीं है भेद का कोई कारण नहीं है तो जैसा हमने कल कहा तो उनके दृष्टि में कोई अज्ञानी भी नहीं कोई ज्ञानी भी नहीं कोई नहीं होता वो एक ही है अब जो अज्ञानी आप समझते हैं वो अज्ञानी ही अज्ञानी को देखता है उनका भेद वहीं रखता है और अज्ञान ही ज्ञानी को ज्ञानी समझते अज्ञानी को अज्ञानी समझते ज्ञानी तो न ज्ञानी को ज्ञानी समझते न अज्ञानी को अज्ञानी समझते हैं उनके पास अज्ञानी भी नहीं जानते तो दोनों नहीं वो भेद समाप्त तो होता है तो क्योंकि उनके दृष्टि से तो आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है तो आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है तो उसको ज्ञानी कैसे कहेंगे क्योंकि वो तो ज्ञानी कहेंगे तो झूठ हो जाता क्यों ज्ञानी कहने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उसको प्राप्त करना पड़ेगा तो वो तो प्राप्त ही था पहले और जो पहले से सिद्ध है ना उसको आप बोलेंगे नहीं मैंने बनाया बोलेंगे झूठ है कि सत्य है जो तो झूठ हो जाता पहले से बना हुआ था आपने दावा किया कि मैंने बनाया या मैं बनेने वाला हूं या कुछ भी कहे तो ऐसा तो गलत हो जाता इसलिए ज्ञानी तो नहीं कहेगा कि मैंने जाना ये नहीं कहेगा क्यों ऐसा कहेंगे तो गलत होगा सत्य नहीं है वो वो जाना मतलब पहले से जाना हुआ था फिर आपने क्या जाना वो जानने वाला है नहीं कोई जान नहीं होता इसीलिए ज्ञानी के लिए ज्ञानी भी नहीं और अज्ञानी तो है ही नहीं क्योंकि घूम तो रहा गलतफहमी में डाल दिया वो एक पोषाक पहना दिया पोषाक पहना करके बोल दिया तो तुम देखो तुम मनुष्य है तुम तो पुरुष हो उन स्त्री हो फिर ये तुम्हारा नाम ये है तुम ब्राह्मण हो तुम क्षत्रिय हो तुम तो ग्रस्त हो ये हो ये सारा सारा समझा दिया और वो सारा लेकर के लिस्ट बना करके वो सब याद करते याद करके फिर उसको लेके घूमता है फिर जगह जगह जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये सारे सुना देता है तुम कौन हो बोलते है एक लंबा लिस्ट सुना देता है वो रट करके रखा बेचारे को बहुत मुश्किल से रटाया है बचपन से कि तुम ऐसा हो तुम ऐसा हो ऐसा तो नहीं रटाया तो ये कैसा कहां से आने वाला था रटा दिया अपने पिता ने लटाया सारी दुनिया ने रटा दिया तो रटा दिया तो याद कर दिया अब वो वो स्वयं ऐसा है कि नहीं है नहीं देख रहा है नाम है कितने बार रेट करके नाम याद किया अब तो आप तो नाम तो पूछने से तुरंत हाथ उड़ा देते हैं अब लेकिन पहले तो पता ही नहीं था ये कौन सा नाम क्या तो ये सारे रेट करके याद करा करके आपके दिमाग में डाल के प्रोग्राम करके आपको अलग बना के रखा तो जानी को दिखाई देता है ये बेचारा वो है ही नहीं वो ऐसा ऐसा मान करके बड़ा जो है अपना अभिमान करते गुस्सा भी करता है सब कुछ करता है वो वो सब मान करके कोई अपना नाम गलत बोलता है तो गुस्सा हो जाता है अरे भाई तो तुम तो अपने आप तो गलत नाम को रखा हुआ और याद करके रखा हुआ और कोई और गलत तो बोल दिया तो क्या होगा तो वो सब में हो जाता है सब नहीं होना चाहिए सही होना चाहिए तो सही क्या है उसको पता नहीं है अब सही वो ज्ञानी को मालूम होता है तो ज्ञानी खसता अरे ये क्या कर रहा ये कुछ और मान करके अपने को रखा है फिर उसी को ऊपर सारे नाटक कर रहा है ऐसे करके चलता रहता है तो ये भाव ज्ञानी का होने के कारण उनके दृष्टि से कुछ भी नहीं है जो ज्ञान अज्ञान का भेद कोई भेद नहीं ऐसा ही जानता है। इसलिए वो क्या है ये सब देख करके क्या बोलना है इनको था? ये क्या सुन रहा है क्या समझ रहा है क्या बोलना है क्या बोलने की आवश्यकता नहीं बोल के कोई प्रयोजन नहीं करके वो चुपचाप मौन रहता तो स्वाभाविक मौन होता क्यों बोलने की आवश्यकता नहीं लगती बोलने बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं दिखता अब जो अपने को बड़ा जो है बुद्धिमान मान करके बैठा हुआ है और इतने सारे डिग्री लेकर के इतने सारे अपने ऊपर पोशाक पहन करके बैठा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं अब उसको आप समझाने जाओगे कैसे होगा इसलिए जानी चुपचाप बैठता मौन बैठता गृहस्थ मौन हम व्याख्यान वो मौन बैठ करके करता है और जो ये सब छोड़ करके आता है मतलब उनको लगता है की ये सब छोड़ने लायक ये कोई कुछ नहीं है ऐसा आएगा तो शायद उससे थोड़ा बात कर सकता है तो चलो कम से कम इसने तो उतना तो सोचा ये ये है नहीं ऐसा है सोच लिया तो विरक्त तो होगा विरक्त तो होने के बाद में फिर कुछ हो सकता है नहीं तो सामान्य दुनिया के सामने ज्ञानी को बोलने का घुश नहीं है ऐसा होता मुक्त स्वरूप निरूपण पराणी वाक्या ने अविभाग में एवं दर्शयंती तो इस प्रकार के मुक्त स्वरूप को निरूपण करने वाले वाक्य या किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं ये मुक्त स्वरूप निरूपण पर वाक्य है ये सारे भाष्यकार के अनुसार ये तत्व ब्रह्मा ये हम ब्रह्मास्मि आदि जो पद आया है तो ये सारे पदों को मुक्त स्वरूप निरूपण पर कहा है मुक्त का ये स्वरूप रहे नभी, नदी समुद्र निदर्शनानी च और जगह जगह नदी समुद्र का निदर्शन किया जैसे नद्या सन्दमाना यहां जो नदियां प्रवाहित होकर के जब समुद्र में जाकर के मिलते हैं समुद्र समुद्र में जल एक हो जाता है और समुद्र ही नाम रूप हो जाता है और समुद्र से तो उनका अस्तित्व नहीं होता ऐसे ऐसे वाक्य बहुत आया है वो फिर एक होकर के सब मिलकर के एक हो जाता है भेद निर्देशस्तु अभेद अभी प्रचर्य अब कहते हैं कि ये फिर ये प्राप्त करने की बात कही ना आपने स्वन रूपेण अभिनपत्य इत्यादि में कुछ तो भेद तो दिखता है अपने रूप में प्राप्त किया तो पहले नहीं था ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिखता है बोलते ये भेद निर्देश जो है ना अभी भेद निर्देश करने में विवश है जब वाक्य प्रयोग करना होगा तो भेद निर्देश आवश्यक करना पड़ेगा भेद निर्देश के बिना वाक्य नहीं होगा जैसा मैं मैं मैं मैं बोलता तो सुनने वाले को क्या समझ में आए तो ये आपको आगे कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के मैं मैं सुनने के बाद वो तो पूछेगा अरे तुम आगे क्या बोलना चाहते है तुम मैं जाता है कि मैं आता है कि तुम खाता है क्या कुछ बोलोग ना आगे तब समझेंगे खाली आप स्वरूप को बोलते रहे वाह महा वहा बोलेगा को तो कोई वाक्य प्रयोग नहीं होता वाक्य प्रयोग समाप्त होता है और फिर क्या होगा तो जब वाक्य प्रयोग करना है तो आपको एक शब्द ढूंढना पड़ेगा वो शब्द आप जोड़ेंगे तब तो भेद अपने आप आता है उसके बिना नहीं होता इसलिए विवश होकर के वाक्य प्रयोग के दौरान ऐसा भेद प्रयोग हो जाता है इसको मुख्य मान करके प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहिए ऐसा इसमें कोई मैंने कोई तत्व ही नहीं है उसका कोई अर्थ ही नहीं है वो केवल कल्पित संबंध से माना जाता है अब जो व्याकरण जानने वाले हो वो तो व्याकरण के, के दृष्टि से अर्थ समझ लेगा अथवा जो सुन सुन करके याद किया है उसी के अनुसार समझ लेगा लेकिन उसका स्वभाव में भेद नहीं आता इसलिए भेद निर्देश अभेदी बजरेगा अभेद में भी भेद का निर्देश होता है कहने के लिए भेद का निर्देश कर क्या भेद को बोला जाता जैसे स भगवह कश्मीन प्रतिष्ठित आई थी स्वे महिम नी थी ने पूछा कि वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है आपने सभी को भूमा में सम्मिलित किया सब भूमा में समाया जाता है सब एक है ऐसा कहा तो अभी वो भूमा फिर किसमें प्रतिष्ठित है बोलते स्वे ऐसा कहा वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है अपने में आत्मा में आत्मा प्रतिष्ठित है आत्मा रूप है आत्मा राम है और अन्य कोई वहां नहीं है कोई भेद की आशंका वहां नहीं अपनी महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित इसीलिए आत्मरति ही आत्म क्रीडा है मार्गदर्शन इसलिए ऐसे शब्द प्राप्त होता है कि आत्मरति आत्मनव रतिर स आत्मरति आत्मनव क्रीडा यसे आत्म क्रीडा ऐसा हो अपने में रमण करना अपने में क्रीड़ा करना अब ये भी कैसा हो सकता अभी आपने आपने आपने है अभी अपने में अपने आप को अपने से लेकर के क्रीडा क्यों करेंगे आप ऐसे कहने के लिए है वहां कोई क्रीडा आदि कुछ भी नहीं रदी आदि नहीं क्योंकि एक में जो है ना अकेला में कुछ हृदय आदि नहीं होता तो ये वो एकाकी की नमते ऐसा वो एका की रह करके कुछ रमन नहीं होता है बोर हो जाता है अकेला अकेला कब तक है? तब जो है ना दीदी द्वितीय मत उसने सोचा एक दूसरा हो जाए तो अच्छा है थोड़ा बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ जो है अच्छा रहेगा मनोरंजन होगा ऐसा करके पहले तो एकागी था तो एकागी नर में थे इसलिए उस समय जब ब्रह्मा जी एक अकेला था हिरणनगर में अकेला था तब भी वो रमण नहीं किया एकागी बैठ करके वो थंग आ गया था इसलिए आजकल भी कोई एक बैठता है तो थंग आ जाता है ये परिषद कह रही है आजकल क्यों थंग हो जाता कारण यह एक आगी में तंग हो जाता अब वो पागल नहीं होगा तो मन नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए पागल होगा तो फिर उसको पता नहीं चलता लेकिन नॉर्मल व्यक्ति होगा तो एक आगे में तंग आएगा तो तंग आने का एक स्वभाव डाल रखा है वो वो तो क्यों? क्योंकि वो एक आगे बैठ गया तो फिर सारे काम बंद हो जाएंगे सब एक बैठ रहे सब एकाध में बैठ रहे तो अकेला बैठ रहे तो फिर बनेगा दुनिया चलेगी कैसे इसलिए उन्होंने ऐसा रख दिया तो एकागी न वो एक आगे नहीं करता फिर क्या है वो दीदी हमारी इच्छा तो वो दूसरे की इच्छा करेगा अरे मैं अकेला हूं या अकेला बैठ के क्या करेंगे थोड़ा सहाय होना चाहिए ऐसे सोच करके दूसरे को चाहेगा और दूसरे के चाहते हुए जाया हमें से आद या फिर तो वो पत्नी की इच्छा करेगा फिर विवाह करेगा फिर बच्चे हो जाएंगे फिर पर परिवार हो तब लगता वो सुखी जीवन जी रहा किसी को भी पूछो वो सुखी जीवन का आप परिवार सब ठीक है सुखी जीवन आप बोले नहीं मैं अकेला हूं तो सुनने वाला सोचता अरे सुखी जीवन नहीं होगा तब इसका तो इसमें कुछ ना कुछ परेशानी है इसलिए अकेला है ऐसा सोचता है क्योंकि अकेला में सुखी जीवन नहीं मानते लोग दुनिया में तो ये मिलकर के होता है हाँ तो जितना बड़ा परिवार होगा उतने सुखी होंगे और उतना सब कुछ बढ़िया होगा ऐसा मानते हैं ये इसलिए कहा कि ये आत्मरति कहने के लिए आत्मरति है किंतु तो कोई अलग से वहां रमन की क्रिया कुछ भी नहीं है वो अपने में अपने आप रहता है ये भी नहीं कहना बनता अपने में अपने आप रहना मतलब अपने आप रहता है बस स्वयं रहता है आपसे आप, आप गर, कुछ बात करता है आपसे आप भ्रमण आप करता है ये बोल जैसा स्वयं आपसे आप बात करेगा तो क्या हो पागल समझेंगे आपसे आप बात कर रहे क्या जरूरत है ऐसा होगा ना मतलब जरूरत नहीं है इसलिए यहां आत्म क्रीडा बोलने से आत्मरथी बोलने से आपसे आप क्रीड़ा आप करता है ऐसी बात नहीं है वो तो कहने के लिए क्योंकि वो क्रीडा को लोग भी अच्छे मानते हैं रेदी को अच्छे मानते हैं तो अच्छा मानते हैं तो वो भी उसमें होता है जैसा आत्मलोक ब्रह्मलोक है बोल देते तो आत्मा लोक मान लोक बहुत अच्छा है ऐसे मानते हैं तो आत्मा लोक बोल देते क्योंकि तो लोक वहां है ऐसी बात नहीं इसलिए यहां अलग से क्रीडा हो रही है ऐसा नहीं है वो आत्मा का अस्तित्व ही वो क्रीडा है कहना है तो क्रीड़ा बोलो कहना है तो रेदी बोलो कहना है तो आनंद बोलो कहना है तो सुख बोलो जो जो बोलना चाहते हैं सब बोलो लेकिन है वो आत्मा ही है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है और जो आनंद शांति रती आदि कुछ भी आत्मा में प्रकट भी नहीं होता क्यों आत्मा का स्वरूप है वो प्रकट कहा होगा वही है वो वैसे के वैसे इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई विभाग यहाँ कल्पित नहीं कल्पित नहीं होगा इसीलिए ये अविभाग ही, ही इसका स्वरूप है ये शास्त्र ने निश्चय किया अब जो है ये अधिकरण द्वितीयम अविभाग दृष्टत् अधिकरण इस प्रकार समाप्त तो होता है अब इसी का इस संबंध में तीसरा अधिकरण आता है ब्राह्मधिकरण तो ब्रह्मात्मता प्राप्त से भी जीव अब ये ब्रह्मात्मदा को प्राप्त किया जीव अब वहां जीव ब्रह्मात्मदा को प्राप्त करने के बाद में अपने रूप में प्रकट होके वो आदि प्राप्त करेगा उसका कुछ ना कुछ तो होगा वहां कुछ तो होगा ब्राह्म सुख ऐश्वर्य सुख क्योंकि वहां आ, सभी सभी को अपने में लेता है और वो क्रीड़ा करता है सब सतत्र पर्यदी जक्षण क्रीड़न रममाण सभी ज्ञादिवीर साधव इत्यादि सब वर्णन आया आ, तो ये वहां जो है वो बहुत बड़ा जो है महल में पहुंचता है वहां घूमता है इत्यादि सब वर्णन है कुछ तो अब ब्रह्मात्मदा को प्राप्त करके जीव सब हो जाए कुछ ना कुछ प्रवंज। ये प्रबंध नहीं हुआ दूसरा प्रबंध जैसा आपने कहा एक आकी ही रहेगा तो क्या है और वो एक दिन की एक आकी नहीं एक दो दिन रह रहें बस नहीं वो तो फिर अनंत काल के लिए एक है तो फिर तो बोर होना ही है तो कुछ ना कुछ तो बीच में जोड़ देना चाहिए कुछ तो आनंद के लिए जोड़ना चाहिए ऐसा कुछ संभावना है और श्रुति में वाक्य भी मिलता है वो जक्षण क्रीड़ा वो हंसता हुआ रमन करता हुआ खेलता हुआ और सब कुछ करता है इत्यादि वर्णन भी आया ही इसी प्रसंग में इसी प्रकरण में आया, आया तो उसको लेकर के निश्चय करना चाहते हैं कि, कि किसी प्रकार की कोई संभावना है क्या फिर न्याय संग्रह में देखिए ऐश्वर्य चिन्मात्र अवस्था ओर अन्यतर उपादा ने अन्यतर बाधात एकत्र उभय असंभवात असमंजसे विद्या प्राप्त यह है परेशानी वो क्या बोलता है कि आप तो पक्षपाती है आप तो केवल आत्म रूप से रहने के वो मानते हैं आत्म रूप से आत्मा रहता है आत्मा में थोड़ा भी विभाग नहीं वहां कोई कुछ नहीं आत्मा रहती कुछ नहीं है ऐसा मानता है एक तरफ आप मान रहे और वहीं प्रकरण में ऐश्वर्य आदि का भी वर्णन है वो वहां आनंद से रहता है व्यापक रूप से वो सब कुछ उनको प्राप्त होता है ऐसे ऐसे भी वर्णन है अब ये वर्णन कहा जाएगा आप तो एक वाक्य में से एक अंश को ले रहे हैं, दूसरा अंश को नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा पक्षवाद कर रहे हैं, ये नहीं होगा आप बोलना का तो ये रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत वो, वो वर्णन किया है वहां तो रखने में क्या है? तो ऐश्वर्य चिन्मात्र अवस्थान है वो दो है हमारे पास एक तो ऐश्वर्य प्राप्ति ऐश्वर्य आदि होना वहां ईश्वर भाव होना मैंने सब कुछ अपने अधीन हो जाना जैसा वो चाहते हैं वैसा प्रकट हो जाना इत्यादि इत्यादि ये सब भाव है वो भी वहां वर्णन किया और फिर चिन्मात्रस्थान भी वर्णन किया जैसा भूमा विद्या में वर्णन किया चिन्मात्र रूप से आत्म रूप से चिदेव रूप से चैतन्य रूप से रहता अन्य और कुछ भी नहीं आत्मा का रूप में रहता ये इनमें से आप एक को लेंगे तो क्या होगा दूसरे का त्याग होगा अब दोनों साथ साथ में बताया श्रुति ने आप खाली एक को ले रहे हो तो अन्य तरह उपाधाने दोनों में से एक लेने पर अन्य बाधा दूसरे को त्यागना पड़ेगा तो श्रुति का एक अंश को त्यागना ये बड़ा दोष होता है वो एक बाध कर हैं ना एक अंश को ले लिया और दूसरे अंश को त्याग जो आपको अच्छा लगा आप ले लिया और जो अच्छा नहीं लगे छोड़ दिया तो हम कहते हैं कि दोनों को रखिए वो चिन्हमात्र रूप से भी रहता है और उनको यह ऐश्वर्यादि की प्राप्ति होता है उसमें आपके तरफ लोग ज्यादा आएंगे यह फायदा है श्रुदी भी वो चाहती है नहीं तो ऐसा क्यों गहती क्यों उनको केवल चिन्हमात्र ही रखते अब बीच में जो रमण इत्यादि शब्द प्रयोग ना करते तो वो अच्छा था लेकिन श्रुति प्रयोग कर रही है तो श्रुति ये चाहती है कि ये दोनों रखे तो पक्षवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्य तरह श्रुदी का बाद हो जाएगा यह दोष है और उभय असंभव ये उभय को साथ साथ में रखना और यह समझ लो तो उभय को साथ साथ में रखने पर वाला पक्ष मानेंगे तब तो यह भी एक कठना ही है क्यों अकेला रहना और मिलकर के रहने में विरोध भी होता है यह अकेला रहना मानना है या मिलकर के रहना मानना श्रुति तो दोनों कह रही है और दोनों में रखने जाएंगे तो यह विरोध आ रहा है विरोध के कारण तो अविभाग्रष्टत्व कहा विरोध होगा तो दोनों में एक की रहेगा आत्ममात्र रहेगा ऐसा कहा इसलिए असमंजस है विद्या फल ये विद्या का फल जो है ना यह असमंजस में है इसका कोई ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता ये होता क्या है बाद में निश्चय नहीं हो पाता इसी प्राप्त ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं देखिए चिन्मात्र सतहा तत्वा तत्व विभाग अपेक्षा वायोपाधिवशा ब्रह्मेश्वर विभाग अपेक्षा विद्या विद्यावस्थापेक्ष उपत्ति ऐसा हम कह सकते हैं अब बहुत कठिन है इसका निश्चय करना इसलिए कई विकल्प दे दिया ये चिन्मात्र स्वरूप वाले ही रहेंगे मान चिन्मात्र स्वरूप रहते हुए चिन्मात्र सतः स्वरूप रहते हुए तत्व तत्व विभाग अवेक्षा या तो आप मान लो वहां तत्व विभाग की अपेक्षा से चिन्मात्र कहा अतत्व विभाग की अपेक्षा से ऐश्वर्य कहा ऐसा मान लो मैंने सोभाधिक जैसा हम बोलते हैं वैसा मान लो अथवा माया उपाधि वात ब्रह्म ईश्वर विभाग अपेक्षा व अथवा माया और उपाधि माया उपाधि को लेकर के ब्रह्म और ईश्वर में विभाग करते हम जो शुद्ध ब्रह्म है वो निरुपाधिक है माया रहीत है और जो ईश्वर है माया सहित ऐसा बोलते तो अब जो है वहां जाने के बाद में जो माया निर्वाधिक है वह चिन्मात्र रहेगा और माया सोबाधिक इस प्रकार से ऐश्वर्यादि प्राप्त करेगा ऐसे कुछ व्यवस्था करेंगे वो। ये हो सकता अथवा विद्या विद्या कृत अवस्था अपेक्षा अथवा विद्या विद्या में भेद मान करके वो अविद्या के द्वारा कल्पित कुछ भेद वहां देकर के उसको लिया जाए और विद्या में तो चिन्मात्र रूप में है ऐसा रहे तो ऐसा भेद मान लो मन यहां उपासना को भी ले सकते हैं उपासना की दृष्टि से ऐसा होता है क्योंकि ज्ञानियों को भी ज्ञानियों के दृष्टि से यद्यपि कोई भेद नहीं है किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञानियों में जीवन शैली को लेकर के भेद दिखता है सभी ज्ञानी एक प्रकार से नहीं है तो उनका कुछ कर्म पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा कुछ उपासना माननी पड़ेगी कुछ तो मानना पड़ेगा प्रारब्ध का विवाह होता है तो ऐसा ही प्रारब्ध का भेद से कोई वहां जा करके कुछ रमन करता है कोई नहीं रमन करता है इत्यादि कुछ न कुछ विभाग करना पड़ेगा तो तीन विकल्प लिया तत्व विभाग अपेक्षा से या माया उपाधि विभाग अपेक्षा से अथवा विद्या अविद्या के भेद कुछ न कुछ मान करके उसमें उभय भाव की उभय भाव स्वीकार नहीं करते हुए एक ही वहां स्वीकार करेंगे मन चिन्मात्र भाव ही स्वीकार करेंगे वो बाकी तो इसी के कारण आया है विभाग के कारण आया है ऐसा निश्चय करेंगे कहा इसके लिए पहले सूत्र है ब्राह्मेण जयमिनी उपन्यासादिभ्य जयमिनी आचार्य मानते हैं कि वहां उस ज्ञानी को ब्राह्म ब्रह्म संबंधी सारे लक्षण प्राप्त होते हैं मैंने ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते वो सर्वज्ञ बनते हैं सर्वकर्मा बनते हैं और आदि, अवहधादि अवहधमात्मत्वि लक्षण जो जो कहा गया ये सारे जो ब्रह्म का लक्षण ब्राह्म लक्षण सारे उनको प्राप्त होंगे ऐसा जयमिनी आचार्य मानते हैं क्या प्रमाण है तो कहते हैं उपन्यासादिभ्य ही उपन्यासादि मैंने ऐसे ही कथन किया ऐसे व्याख्या किया है श्रुति ने तो सत्य कामत्वादि का लक्षण दिया सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि लक्षण दिया है तो ये लक्षण उपन्यास किया है श्रुति ने तो ये उनको वहां प्राप्त हो जाता है सत्य कामत्वादी ब्राह्म जो ऐश्वर्य है ये प्राप्त होता ऐसा जेमिनी है ऐसा जयमिनी आचार्य मानते यह एक पक्ष है स्थित स्वेन रूपेण इतना आत्ममात्र रूपेण अभिनष्प्य यह तो निश्चित हो गया स्वय रूपेणा का अर्थ हो गया कि आत्मा आत्मात्रण अभिनिष्पे दो अधिकरण में निश्चय हो गया वो आत्मा रूप से ही संपन्न रहता है और कोई रूप से संपन्न नहीं रहता ये स्वयं रूपेणा का अर्थ होगा तो अर्थात न आगंतुके रूपेण आगंतुक को कोई रूप के साथ इसका संबंध नहीं ये अविभागे दृष्टत्वाद इसमें कहा निश्चय हो गया किंतु अब तो तद विशेष अभिधीयते। अब उसमें भी कुछ विशेष जानने की इच्छा से यह जो स्वयं रूपेण अभिनिष्पे आत्म रूपेण सिद्ध होता है तो वहां ब्राह्म ऐश्वर्य आदि प्राप्त है कि नहीं यह ऐसा कोई विशेष जानने की इच्छा से फिर कथन किया जाता है विशेष बुभुत्सया बोधम इच्छया अभिधीये कथ्य क्या स्वस्य रूपम ब्राह्म अपहदपात्मत्वादि सत्यसंकल्पत्वादि संकल्पत्वादि अवसानम जो उसका रूप है स्वमस्थ रूपम जो इसका रूप है आत्मा का परमात्मा का रूप का वर्णन किया अबहदात्मत्वादि और वो ब्राह्म है ब्रह्म संबंधी है ना तो ब्राह्म संबंधी अबहदपात्मत्वादी और उसके साथ सत्य कामत्वादि भी है सत्य का सत्य संकल्प इत्यादि का विस्तार वर्णन किया तो ये सब मिलाकर के तथा सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व तेन स्वरूपेण अभिनष्प्यता यदि जयमिनी आचार्यो मान्यते हैं जयमिनी आचार्य मानते हैं कि ब्राह्म संबंधी अभगत बात्मत्वादि सत्य संकल्प आदि सारे गुण उनका रहेंगे वो सर्वज्ञ भी रहेगा सर्वेश्वर भी रहेगा और अपने स्वरूप से इस प्रकार से वो प्रकट हो जाएंगे ये जैमिनी आचार्य मानते हैं कुतः उनके पास क्या कारण है कहते हैं उपन्यास आदिभ्य उपन्यास का मतलब नाम निर्देश नाम उपन्यास का उद्देश्य एक उद्देश्य बताया कि ऐसा सत्य कामत्व आदि प्राप्त होता है अपहदप आत्मत्व आदि प्राप्त होता है और जैसा इच्छा करते हैं वैसा विचरण कर सकते हैं यथा कामचारो भवती आदि आदि वर्णन किया है यह सब उद्देश्य है यह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो जाता है उद्देश्य मैंने एक लक्ष्य है उसको लेकर के कहा इसलिए उपन्यास आदियों से तथात्व अवगमान ऐसा ही दिखाया जाता है ऐसा ही समझा जाता है तथा ही यह आत्मा बहद इत्यादि न ये प्रसिद्ध है सत्य काम सत्य संकल्प इतव मंदेन उपन्यासिन एव आत्मकदा बोधयती इस प्रकार के आत्मकदा इस प्रकार के स्वरूप को वहां बोधित किया है समझाया ये सब है उन, उसमें ऐसा कहा तथा उसी प्रकार और भी वर्णन किया सदत्र परियेती जक्षन क्रीडन रम इत्य रूप में आवेद वो वहां विचरण करता है वहां स्थित होता है तो क्या होता है जक्षत जक्षत क्रीडमान वो हंसता हुआ खेलता हुआ रमण करता हुआ ऐसे ऐसे वर्णन किया तो हंसना खेलना इत्यादि जो है ना जब सुख प्राप्त होता तभी हंसता है तो हंसता है और भक्षण करता है अथवा यक्ष रममान होता है इत्यादि सब कुछ वहां करते हुए दिखाई पड़ना इसका अर्थ है उनको ये सब प्राप्त होता है तस् सर्वेश लोकेश कामचारो भवति ये भी बहुत बड़ा फल बताया था जिसको सुनकर के विरोजन और इंद्र गया था प्रजापति के पास यदि ये ऐसे प्रचार नहीं करते इतनी बड़ी घोषणा नहीं करते तो इंद्र विरोजन नहीं जाते तो केवल बोलते हैं कि आत्मा आत्मा मात्र में होता है आत्मा में स्थित होता है आत्मा से इधर कुछ नहीं होता ऐसे ऐसे वर्णन केवल आत्मा के करते तो कोई सुनने को नहीं जाता तो उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की घोषणा करने के बाद में ये आत्मा ऐसा है इसको जानने के बाद में जिस लोग में आप जाना चाहते हैं जहां जाना चाहते हैं विदउट पासपोर्ट विषय आप जा सकते हैं आपको कोई पूछेगा नहीं ऐसी घोषणा किया तो उनको बहुत अच्छा लगा ये बात सही है हम तो एक राज्य से एक अपने सीमा से दूसरे सीमा में जाने के लिए बहुत कष्ट करते और कभी जो है लड़ाई करनी पड़ती है बहुत सारे समस्याएं होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्रजापति के पास ऐसी कोई विद्या है जिसको जानने से कहीं कोई पूछेगा नहीं ऐसा सुना तो आज भी ऐसे घोषणा आएगा तो लोग दौड़ेंगे उसको प्राप्त करने के लिए क्यों तो ऐसा तो चाहते है सब इसलिए इंद्र और विरोजन को मालूम हो गया असुर लोगों में भी समाचार आ गया और इंद्र लोगों में भी देव लोगों में भी आ गया तो फिर उन्होंने विचार किया आप क्या करें हम सब मिल करके जाएंगे तो प्रजापति के वहां रहने की व्यवस्था नहीं होगी वहां तो बहुत बढ़िया मतलब इतने सारे देव असुर जाएंगे तो क्या करेंगे फिर उन्होंने कहा ऐसा करेंगे तो हमारे राजा जो है आप जाइए आप जाकर जा के ये विद्या को प्राप्त करके आइए फिर हमें सिखाइए ऐसे करके देवलोक में इंद्र असुर में दोनों में चर्चा हुई और दोनों ने अपने अपने नेता रूप में देवलोक में इंद्र को चुना और असुर में विरोधन को सुना चुना दोनों लेकर के दोनों फिर चले गए वहां अब दोनों दो अलग अलग रास्ते से आ रहे थे वहां ऐसा वर्णन है तो अलग अलग रास्ते क्योंकि एक तो देवलोग से अश्र लोग दो अलग अलग से रास्ते आकर के प्रजापति के जब महल जाना है तो एक ही रास्ते रोड पर आ गया फिर भी आपस में कोई बात नहीं की यह नहीं पूछा कि आप किसके लिए प्रजापति के जाप जा रहे हो ऐसे आपस में बात नहीं जैसे आजकल पार्टी वाले भी होता है पक्ष प्रतिपक्ष एक ही जगह एक ही मंच पे बैठेंगे लेकिन आपस में बात नहीं करते ऐसा ही क्योंकि वो दोनों आपस में द्वेश करता है अब वो उनके किसके लिए भी जाने दो वो क्या सोचता है तो उनको जाने दो ऐसे करके सोच करके दोनों मिलके प्रजापति के पास आया आया तो प्रजापति ने पूछा कि क्या सोच करके आए हो ऐसा पूछा बोला कि हमने आपकी जो घोषणा सुनी थी आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था वो सुना ऐसे ऐसे आप जो है आपके पास कोई विद्या है और जो भी चाहते हैं उसको देंगे और ऐसा फल होगा दस से सर्वेश्वर लोकेश विधा कामचार्य बहुत ही बहुत बड़ा फल होता है तो हम उसको प्राप्त करने के लिए बोला और ठीक है आ गया तो आ गया तो फिर एडमिशन दे दिया एडमिशन देने के बाद में बोला कि बोलो यहां जो है ना रहो एक दो साल नहीं हाँ नहीं पहले तो बोला तीस साल इकतीस साल रहने के लिए बोला हाँ तो ये 30 साल रह करके सेवा सेवा करते करते फिर बाद में जा हो गया है हो जाएगा ऐसे करके फिर सेवा करने के लिए दे दिया और वो रहा फिर दोनों मिलकर के सेवा की और जैसा प्रजावती प्रजापति तो सेवा जो भी वहां होता है वो सब करते रहे और बीच में कोई चर्चा कोई उपदेश कुछ नहीं और उसके बाद में जब समय पूरा हो गया तो फिर उन्होंने पूछा कि कुछ समझ में आया तो फिर बोला कि हमको ऐसा समझ में आया बिरोजन इंद्र दोनों मिलके कहा ये जो जो ये शरीर है ना ये शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए इसको ही सब तैयार करना चाहिए और इसके सारी शक्ति से सब कुछ आप जीत सकते हैं इत्यादि वहां उन्होंने बताया बत्तीस साल रहने के लिए कहा बत्तीस साल द्वा त्रिशद तो बत्तीस साल रहने के बाद में ये अनुभव उनको हो तो फिर दोनों निकल गए हो गया तो आप चले जाओ बोला तो वहां से निकल गया लेकिन जब निकलते वे प्रजापति को समझ में आ गया ये लोग तो ठीक जाना नहीं फिर पीछे से उन्होंने कहा देखो इस आत्मा को नहीं जानते हुए कोई भी ऐसा जाएगा तो उनका को कोई काम नहीं आएगा अब जा रहे हो ठीक है कुछ नहीं बोला रहो रुको ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि आ, ऐसा हो जाता है कभी कभी मूड बदल जाते हैं तो अब कब हो जाता है पता नहीं वो चले गया अब फिर आधा रास्ते से गया तो आगे गया तो विरोध इनको लगा तो ये तो पक्का हो गया क्यों यही तो है और क्या है ये शरीर को अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ इसमें शक्ति बढ़ाओ मसल्स बनाओ फिर आज अपने तैयार करो फिर उसी से आप पूरा दुनिया को जीत सकते कौन फिर आपके सामने आएगा तो वो हो सकता है लेकिन इंद्र को डाउट आ गया जैसे घोषणा में जैसा कहा गया ये सब लक्षण तो इसमें तो नहीं लगता है क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है ये अन्वेषण अश्चे का ये तो इसी के साथ सब नष्ट हो जाता है तो शरीर बदलता भी रहता है और इसी का तो कैसे आत्मा हो सकती है ऐसे करके डाउट करके विरोजन तो चला गया अपने वापस जाके आश्रमों को उपदेश दिया बोले कि हमने जा किसी किया वो तो बहुत सरल विद्या है जो हम कर रहे हैं तो ऐसे ही है तो ऐसे करके उनको सिखा दिया बोले कि ये जो खा पी करके सब व्यवस्था बना दो और शक्ति संपादन करो इसी से सब कुछ होता है और ये शरीर ही सब कुछ है हाँ तो ऐसे करके उनको सिखा दिया फिर वो लोग तो ऐसे करने लगे उनको कोई संशय नहीं हुआ इस विषय में किंतु इंद्र को समशय हुआ तो वापस आ गया फिर बत्तीस साल रहा फिर उसके बाद दूसरा उपदेश दिया स्वप्न के रूप में फिर उसके बाद तीसरे बत्तीस साल रहे फिर उसके बाद पांच साल और रहे तब जाकर के 101 साल पूरा हो करके तब जाकर कुछ उनको प्राप्त हो गया ऐसा करके वहां वर्णन करते हैं तो इसीलिए एक साल पूरा किया तो प्राप्त हुआ वो जो विद्या है और वो विद्या में यह जोड़ा था प्रजापति तो झूठ तो नहीं बोला हो ना जब जोड़ा तो एडवर्टाइजमेंट किया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कभी कभी झूठ भी बोलते हैं लेकिन प्रजापति का एडवर्टाइजमेंट तो झूठ नहीं होना चाहिए इसलिए तथ्य सर्वेश्वकेश्वर काम आचार उभवती ये तो बात उन्होंने सही कही लेकिन वो अलग दृष्टि से कह रहे थे कि वो तो सब जगह जाने की बात नहीं कह रहे थे जहां बैठे हैं तो वहीं बैठे बैठे अब सब जगह पहुंचा हुआ होता है ऐसा है उसका अर्थ उन्होंने उस अर्थ में कहा लेकिन शब्द ऐसा प्रयोग किया कि सुनने वाला दूसरा समझेंगे ऐसा हो गया तभी तो आए हो नहीं तो आने वाले नहीं थे तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर इत्यादि व्यपदेशा भविष्य तभी जाके सर्व सर्वेश्वर इत्यादि जो व्यपदेश है ये निश्चय हो जाता नहीं तो यदि कोई ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं कुछ भी नहीं है तो ये आ, कामचार की आ, जो घोषणा है और सत्य काम सत्य की घोषणा है अवहदात्म तो धर्म है ये कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आप तो सारे धर्म को हटा करके बोल रहे हो तो ये प्रजापति ने जो घोषणा की है ये तो फिर व्यर्थ हो जाए इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है ये दोनों उनको प्राप्त हो जाएगा ये मान करके जयमिनी आचार्य ने अपने पक्ष रखा और आगे फिर दो सूत्र है इसमें अगले सूत्र में सिद्धांत के रूप में कहेंगे ओम पूर्ण नम दूर्णितम नम ूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति सदगुर्